श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद जामनगर में लगभग एक वर्ष बिताने के पश्चात गंगाधर महाराज कुर्डला ग्राम काठियावाड़ तथा बड़ौदा होते हुए बंबई की ओर चले भावनगर में उन्हें स्वामी जी की अमेरिका यात्रा का समाचार मिला पुना तथा बंबई देखने के बाद ब्रह्मानंद जी तथा तुरयानंद जी के बुलावे पर वे आबू रोड गए सितंबर अठारह ईस्वी फिर तीनों एक साथ अजमेर गए और सरदार हरि सिंह लाड़ खानी के घर पर लगभग एक महीना रहे तदुपरांत ब्रह्मानंद महाराज के उपदेशानुसार अखंडानंद जी खेतली गए उनके खेतली जीवन का थोड़ा बहुत विवरण हम यहाँ उन्हीं की भाषा में लिपिबद्ध करेंगे खेतली में पहली बार डेढ़ महीने तक राजा के अतिथि रूप में रहकर मैंने राजा के पुस्तकालय से थियोडोर पार्कर के समग्र ग्रंथों का पठन तथा भारतीय इतिहास एवं संस्कृत काव्य सहित साहित्य का अध्ययन किया बाद में खेतली राजा के संबंधी सरदार भूरी सिंह के आमंत्रण पर मुलसीसर में उनके घर जाकर मैंने चातुर्माश बिताया तथा दो महीने एक जैन साधु के समाधि मंदिर में निवास करते हुए माधुकरी की चातुर्माश काल में न वेदांत शास्त्र तथा संस्कृत एवं हिंदी भाषा का अध्ययन करता था तथा जैन साधु के मंदिर में रहते समय पंडित सीताराम जी से नियमित रूप से शंकर दिग्विजय की व्याख्या सुना करता था इस राजपुताना क्षेत्र में आठ महीने रहकर विविध ग्रामों में भ्रमण करते हुए मैंने धनी सरदारों तथा गरीब प्रजा की हालत अपनी आँखों से देखी तभी से मैं गरीब प्रजा के दुख निवारण का उपाय सोचता रहा तथा उसी को मानव जीवन के प्रमुख कर्तव्य रूप में हृदयंगम करके मैंने उसमें लग जाने का निश्चय किया मलसीसर से लौटने के बाद स्वामी अखंडानंद हेतली की राजसभा में प्रतिदिन वेदांत पर प्रवचन किया करते थे उनके मलसीसर निवास काल में हिंदी भाषा सीख लेने के कारण उनका वक्तव्य सभी के लिए सहज बोध होता था इसी बीच उन्होंने गरीबी निवारण के संदर्भ में स्वामी जी का निर्देश मांगते हुए उन्हें एक पत्र लिखा उत्तर में स्वामी जी ने लिखा दरिद्र देवो भव मूर्ख देवो भव दरिद्र मूर्ख अज्ञानी पीड़ित यही तुम्हारे देवता हों इनकी सेवा को ही परम धर्म समझना कर्म क्षेत्र सामने ही पड़ा था नेता का निर्देश पाकर अब उसमें प्रवेश करने की उनकी दुविधा दूर हो गई राजा के एक एंट्रेंस स्कूल में केवल अस्सी उच्च वर्गीय छात्र पढ़ते थे अनेक विरोधों के होते हुए भी उन्होंने राजा की अनुमति लेकर उसमें गोला राजप्रसाद के भित्य जाति के छात्रों की भी भर्ती करवाई जिसके परिणामस्वरूप स्कूल में छात्रों की संख्या धीरे धीरे दो तक पहुँच गई अखंडानंद जी के परिवर्ती भ्रमण का क्रम था खेतली से जयपुर और जयपुर से उदयपुर उदयपुर में उन्होंने रामबाग नामक उद्यान में अवस्थित पाल गणेश जी के मंदिर में आश्रय लिया अन्य सन्यासियों के समान ही उनके लिए भी राज दरबार से भोजन आदि की व्यवस्था का प्रस्ताव आया पर उन्होंने बताया कि राज्य में किसी के भी अभुक्त न रहने पर ही वे महाराणा का सीधा लेंगे कहना न होगा ऐसे उत्तर पर राज्य के मंत्रियों के मन में क्रोध की वृद्धि ही हुई और एक दिन एक निरक्षर नागा साधु ने उनसे प्रश्न किया महाराज लंका में इस समय किसका राज्य है अखंडानंजी ने कहा क्यों अंग्रेजों का नागा ने लाल आँखें तरेरते हुए कहा कभी नहीं वहाँ विभीषण का राज्य है नागा ने यही मान रखा था कि रामचंद्र जी के वरदान से अमर होकर विभीषण अब भी लंका के राजा हैं ऐसी अकार्य युक्ति के समक्ष पुस्तकों से प्राप्त विद्या को हार माननी ही पड़ी उदयपुर की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच कुछ भी कर पाना संभव न देखकर अखंडानंद जी अन्यत्र चले गए विदा लेते समय उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद जी के पत्र में पढ़ा स्वामी जी ने सभी गुरु भाइयों को जीवसेवा के कार्य में आत्मनियोग करने का उपदेश दिया है उदयपुर के बाद एक लिंग जी के दर्शन करके वे नाथ द्वारा पहुँचे वहाँ वे रघुनाथ जी भंडारी के घर अतिथि हुए तथा गृह स्वामी के पुत्र को अशिक्षित देखकर उसकी शिक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया इस निष्ठापूर्व पूर्ण व्यक्तिगत अध्यापन को आधार बनाकर शीघ्र ही वहाँ पर एक माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना हो गई इसके पश्चात अखंडानंद जी ओंकारनाथ इंदौर उज्जैन रतलाम चित्तौड़ जयपुर आदि का भ्रमण करके खेतड़ी लौट आए उनके खेतड़ी निवास के फलस्वरूप वहां की संस्कृत पाठशाला की काफ़ी उन्नति हुई और उसका नाम खेतड़ी आदर्श वैदिक विद्यालय हो गया वेद का अर्थबोध कराने हेतु तो विद्यालय में वेदांग पाठ भी आरंभ किया गया विद्यार्थियों की पुस्तक आदि की व्यवस्था के लिए उन्होंने स्वयं ही धन संग्रह कर दिया राज्य के वार्षिक महादरबार में अब तक केवल उच्च श्रेणी के लोगों को ही स्थान मिलता था ऐसे ही एक अवसर पर अखंडानंद जी ने देखा कि गरीब प्रजा भी निकट आने को उत्सुक थी तथापि संतरियों द्वारा उन्हें बार बार भगाया जा रहा था यह देखकर वे मर्माहत हुए तथा अवसर देखकर राजा को सब कुछ बता दिया अपनी प्रजा के लिए सन्यासी के नेत्रों में आंसू आते देखकर राजा ने आदेश दे दिया आगामी वर्ष से मैं संपूर्ण प्रजा के साथ दरबार करूंगा और स्वयं ही सबसे भेंट स्वीकार करूंगा। राज्य में इन सब सुधारों के अतिरिक्त अखंडानंद जी कृषि की उन्नति का भी प्रयास करते थे तथा रोगियों को राजा के अस्पताल में ले जाकर उनकी सेवा शुश्रषा कराते थे पाँच छः महीने तक खेतली में निवास करने के पश्चात वे चुड़ावा गांव को गए तथा वहां पर एक वैदिक विद्यालय की स्थापना की इसी प्रकार राजपुताना के और भी कुछ गाँव में ग्रामोन्नयन कार्य करने के बाद अठारह सौ ईस्वी के अंत में वे जयपुर पहुंचे। वहां स्वामी अभेदानंद उपस्थित थे उन्होंने उनसे श्री रामकृष्ण के आगामी जन्मोत्सव पर आलम बाजार मठ चलने का विशेष आग्रह किया तदनुसार वे आलम बाजार चले गए आलम बाजार में निवास का सुयोग पाकर अखंडानंद जी तथा शिवानंद जी ने स्वामी अभेदानंद जी से ब्रह्मसूत्र भाष्य का अध्ययन किया फिर बंगाल में वेद विद्यालय स्थापित करने की इच्छा प्रबल होने के कारण अखंडानंद जी इस विषय में चर्चा करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए भाटपाड़ा मुलाजोड़ तथा नौहाटी के पंडितों के पास गए उन्होंने कलकत्ते के विद्वानों के साथ भी इस विषय पर चर्चा की मठ में भी एक वेद विद्यालय की स्थापना के लिए वे प्रयत्नशील थे पर विविध कारणों से उस समय उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया इस समय की घटनाओं से अखंडानंद जी के सेवा भाव का विशेष परिचय मिलता है एक दिन गंगा स्नान के पश्चात मठ लौटते समय रास्ते में हैजे से पीड़ित एक बुढ़िया को देख उन्होंने उसके इलाज की व्यवस्था की थी कुछ दिन बाद ही वे श्याम सुंदर जी के दर्शनार्थ खड़गह गए वहाँ वे जिस मकान में ठहरे उसी में गोलोक शिरोमणि नामक एक प्रवचनकार भी ठहरे थे उनके अकस्मात हैजा से पीड़ित हो जाने पर अखंडानंद जी ने रात भर उनकी सेवा की तथा प्रातःकाल उनका देहांत हो जाने पर उनके अंतिम संस्कार की भी उत्तम व्यवस्था की एक बार ठाकुर को नागेश्वर चंपा के फूल चढ़ाने की इच्छा से वे स्वामी सुबोधानंद के साथ पैदल ही डे गुप्त के उद्यान में आए वहाँ पता चला कि वह फूल वहाँ तो नहीं पर मल्लिकों के साथ पुकर उद्यान में है परंतु वहाँ जाने पर समझा कि उनके खिलने में अभी कोई सत्रह अट्ठारह दिन की देरी थी फूल लिए बिना वे भला कैसे लौटते अतः उस बीज के समय का उपयोग उन्होंने बारह अंचल में अकेले रहते हुए ग्राम्य जीवन का अनुभव प्राप्त करने में किया और फिर फूलों के साथ ही मठ में लौटे